जय राधा राधमा कुंज विहारे जय राध मधव कुंज विहारे गोपीछना वल्लब गिरीवरा जनबालाबा गिरीवर गोपी जनबालाबा गिरिवरा धारी गोपी जनवला गिरिवरध यशो व्रज जन राशोदनांद व्रज यशोदना भवति स्कंद श्लोके अध्याय दस श्लोक संख्या एक दो और तीन तो पहले दो श्लोक पढ़ूंगा फिर तीसरे श्लोक का उच्चारण करेंगे तो जो अध्याय है जिसका शीर्षक है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है तो यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले जो श्लोका है हाँ, वो इस बात को स्थापित करता है कि श्रीमद् भागवतम हाँ, सारे प्रश्नों का उत्तर हमें प्रदान करता है तो पहले दो श्लोक और अनुमान पढ़ता हो श्री शुक अत्र सर्गो विसर्ग स्थान पोषण मोतया मन मंथरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्र श्री शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा इस श्रीमद भागवतम में दस विभाग है टेन सब्जेक्ट जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति उपसृष्टि लोक भगवान द्वारा पोषण सृष्टि प्रेरणा मनो के परिवर्तन ईश्वर ज्ञान भगवत धाम गमन मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है श्लोक संख्या दो दशमश विश्रोद्यवाह लक्षण वर्णयती महात्मा श्रुतेनाथ सह हनुमान इनमें से जो आश्रय तत्व है उसकी दिव्यता को वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है तो तीसरा श्लोक मेरे पीछे दौरा ये भूतमात्रेंद्री अधिक विसर्गपौष स्मृत भूतमात्रेन्द्रिय ब्रह्मो गुण वैषम्या सर्गपौ भूतमात्रेन्द्रिय धिया जन्म सर्ग उदार ब्रह्म्य विसर्ग पौर स्मृत भूत पांच स्थूल तत्व मात्रा इंद्रियों द्वारा दृश्य वस्तुएँ इंद्रिया इंद्रिया धिया मान जन्मा उत्पत्ति सर्ग प्राकट्य उदारतः सृष्टि कहलाती है ब्रह्म आदि पुरुष ब्रह्मा का गुणवैषम्या तीनों गुणों की अंत क्रिया से विसर्ग दोबारा सृष्टि पौरुष चेष्टाए स्मृत कहलाती है अनुवाद पर शिल प्रभु पाद प्रभु पांच तत्व जल पावक गगन तथा वायु ध्वनि रोग ध्वनि रोग स्पर्श तथा नेत्र कान नाक जीव त्वचा एवं मन कि तात्विक सृष्टि सर्व कहलाती है और प्रकृति के गुणों की, की शेष अंत क्रिया विसर्ग कहलाती है तात्पर्य श्रीमद् भागवत के दस विभागों के लक्षणों की व्याख्या के लिए लगातार सात श्लोक आए हैं इनमें से प्रथम प्रस्तुत श्लोक जो सोलह तत्व यथा जल पृथ्वी इत्यादि के साथ बुद्धि तथा मन के प्राकृत्य को बताता है परवर्ती सृष्टि आदि पुरुष एवं गोविंद के अवतार महाविष्णु के उपरयुक्त सोलह शक्तियों के कार्यों का फल है जैसा कि ब्रह्म ब्रह्मिता में ब्रह्माजी ने कहा है ये बती स्म योग निद्रा मनंत जगदंड सरोम को आदार शक्ति मवलंब्य पर स्वमूर्ति गोविंद दुरुषम दमहम बजाम गोविंद श्री कृष्ण का प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु कहलाता है ये योग निद्रा में रहते हैं और इनके दिव्य शरीर के प्रत्येक रोम छिद्र में असंग के ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है भगवान की विशिष्ट शक्तियों के प्राकट्य से ही श्रुते अर्थात वैदिक निर्देश से यह सृष्टि संभव है बिना वैदिक निर्देश के ये सृष्टि प्रकृति की उपज प्रतीत होती है ऐसा निष्कर्ष अल्प के कारण ही निकलता है वैदिक निर्देश से स्पष्ट है कि समस्त शक्तियों अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्थ के मूल तो श्री भगवान ही हैं और जैसा पहले बताया गया है यह तो भ्रमपूर्ण निष्कर्ष है की यह सृष्टि जड़ प्रकृति द्वारा बनी है वैदिक निष्कर्ष दिव्य प्रकाश है जबकि अवैध निष्कर्ष भौतिक अंधकार है परमेश्वर के अंतरंगा शक्ति तथा परमेश्वर एक है और बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति के संपर्क में ही प्रकाशित होती है अंतरंगा शक्ति के अंशों की बहिरंगा शक्ति से जो क्रिया होती है वो तटस्थ शक्ति अथवा जीवात्मा कहलाती है इस प्रकार आदि सृष्टि तो प्रत्यक्ष श्री भगवान या पर से होती है और दोन सृष्टि जो मूल अवयवों की प्रतिक्रियाओं का फल है ब्रह्मा द्वारा रची जाती है इस तरह समस्त के कार्य प्रारंभ होते हैं। ओम है चुन मिलित तस्म श्री गुर श्री चैतन्य मनोवेष्ट स्थापित स्वयं रूप कदा मह द हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपि का राधाकांत नमस्ते तत्त कांचन गौराधे वृंदावनेश्वरी वृषभ प्रणमा हरिप्रिय वाछाकलपत कृपा सिंधु पतिता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निंद श्री अद्वैत गदात शिवासि गौर भक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम का ये जो शीर्षक है इस अध्याय का भागवत सभी प्रश्नों के उत्तर है तो भागवत वास्तव में सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें समाहित है तो भागवत हमको केवल जो भगवान के भक्त है वही जान सकते हैं और वही वास्तव में भागवत को यथावत प्रस्तुत करने का सामर्थ्य रखते हैं तो कई बार चैतन्य में वर्णन आया है कि शिवजी पार्वती को कहते हैं क्योंकि पार्वती से हमेशा पार्वती शिवजी से हमेशा श्रीमद् भागवत और भगवत कथा को सुनती रहती है तो वो कहते हैं न मेधया न च टीकया कि भागवत को समझने के लिए अपने बुद्धि से भागवत को समझा नहीं जा सकता ना कई सारे टीकाओं को टिप्पणियों को तात्पर्यों को पढ़ के भागवतों को समझा नहीं जा सकता भागवतम तो केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है जिसके हृदय में शुद्ध भक्ति निवास कर रही है प्योर डिवोशनल सर्विस और वही चीज भगवत गीता के लिए लागू होती है कोई व्यक्ति कितना ही पंडित क्यों ना हो अलग अलग आचार्यों की जो व्याख्या है टीका है टिप्पणियां है दिन रात उसको पढ़ता रहे तो भी भगवत गीता को यथावत तो समझ नहीं सकता ना जब तक उसके हृदय में शुद्ध भक्ति का विकास ना जैसे कि हम सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे शुद्ध भक्ति क्या है आध्यात्मिक गुरु ने जो कहा है उसी को बिना किसी मिलावट के बिना किसी अपने मिश्रण के पालन करना कठोरता से तो उसका निष्कर्ष क्या होगा कि व्यक्ति भागवत भगवत गीता शास्त्रों के सार को समझ लेता है भक्ति के द्वारा अरे बहुत आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा से ही व्यक्ति क्योंकि भाग, भागवत भक्त भागवत से ही ग्रंथ भागवत को समझा जा सकता है अन्यथा तो कोई उपाय नहीं है दो भागवत व्यक्ति हैं दो भागवत है फिर मैं इस भागवत के इस जो अध्याय है इस अध्याय के नाम के बारे में सोच रहा था तो मुझे ऐसे सोच रहा ना तो लगा कि वास्तव में जिस प्रकार से ये भागवत सारे प्रश्नों का उत्तर है उसी प्रकार से जो भक्त भागवत है उसके पास भी सारे प्रश्नों के उत्तर है तो दोनों भागवतों का हमें संग करना निरंतर बहुत आवश्यक है क्योंकि ग्रंथ भागवत समझना बहुत कठिन है इसलिए शिवजी पार्वती को कहते कि मैं ये जानता नहीं हूं व्यास मैं जानता हूं भागवत को शुक्रदेव को स्वामी जानते हैं लेकिन व्यास जानते हैं कि नहीं जानते इसमें मुझे शंका है कौन कह रहे शिवजी कह रहे तो सोचो भागवतों को समझना कोई सर्वसाधारण वस्तु नहीं है कृष्ण तुल्य भागवत ये साक्षात कृष्ण है कृष्ण को समझने के लिए प्रेमा भक्ति की आवश्यकता है उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत को समझने के लिए भी प्रेमा भक्ति की आवश्यकता है अपने हृदय में निश्चल सरल प्रेम भगवान के प्रति होना आवश्यक है तभी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को समझ सकता है अन्यथा श्रीमद् भागवतम को समझना व्यक्ति के लिए असंभव है। तो इसी कारण से आ, गुरु के आज्ञा का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है जैसे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो उनके गुरु ने तो उस ब्राह्मण को देखा महाप्रभु जानबूझ के उस मंदिर में गए भगवान है साक्षात वो जानते हैं कि वहां एक भक्त अपने गुरु के आज्ञा का पालन कर रहा है तो इस प्रकार से भगवान को आकृष्ट कर सकते हो अब आपने और यदि हम आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन यथावत करते हैं बिना किसी मिश्रण के तो महाप्रभु गए और देखा कि सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं उसको बोला था गुरु ने क्या रोज भगवद गीता पढ़ो हमें हाँ तो हजार बार बोला है पढो, तो लेकिन हम हाँ का पढ़ेंगे में में। में हाँ नहीं बांटते रहेंगे बल्कि यह भी व्रत बनाना चाहिए कि रोज एक दो श्लोक पढ़ूंगा वैराथन के दिनों में तो भगवत गीता का वो स्पिरिट हमारे हृदय में जागृत होता है तो उस ब्राह्मण गुरु की आज्ञा के कारण भगवदगीता को पढ़ते जा रहा था महाप्रभु ने कहा तो कब से देख रहा हूं तुम्हारी और भगवदगीता को पढ़ रहे हो मैं देख रहा हूं उच्चारण करना भी नहीं आता लेकिन एक बात है तुम रो रहे हो भगवदगीता को पढ़ते पढ़ते क्या क्या सिक्रेट क्या है रहस्य क्या है उन्होंने कहा मेरे गुरु ने कहा है मैं जब देखता हूं कि श्यामल वर्ण के जो कृष्ण है जिन्होंने अर्जुन के वो सारथी बने हैं और घोड़ों का जो लगाम है वो आपने हाथ में रखा है इसको देख देख के ही जितनी बार मैं इसको देखता हूं देख देख के ही मैं न रो पड़ता हूं और सारे प्रेम भक्ति के जो लक्षण है उस सरल ब्राह्मण के हृदय में उत्पन्न हो गए थे क्यों गुरु के आज्ञाओं का उसने यथावत पालन किया था तो उसी प्रकार से वो भगवदगीता के साल को भगवद गीता को महाप्रभु ने कहा बड़े बड़े पंडित आए सारी गीता उनको है। लेकिन उनको गीता समझ में नहीं आई तुम्हें वास्तव में भगवद गीता समझ में आ गई है महाप्रभु ने आलिंगन किया तो ब्राह्मण महाप्रभु को देख के कहने लगा मुझे तो लग रहा है कि वही आप जो गीता में जो कृष्ण है ना वही आप ही हो आपको देखने मात्रा से हाँ मेरा गदगद हो रहा हो तो महाप्रभु ने उनको बताया अपना स्वरूप का दर्शन कराया तो इस प्रकार से भागवत गीता भागवत को समझने के लिए शुद्ध भक्ति की आवश्यकता है जितने हमारे हृदय में शुद्ध भगवत भक्ति का उदय होगा उतने ही शास्त्रों के जो सार है निचोड़ है हमें प्रकाशित होने लगेंगे और वो कैसे होगा गुरु की आज्ञाओं को समझे और उनका पालन करें हाँ एक उपनिषदों में एक स्टोरी आती है एक युवक आ गया गुरु के पास की, मुझे ना ब्रह्म ज्ञान चाहिए कौन सा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान गुरु ने कहा तो दे दे देता तो आपको सारा ज्ञान लेकिन मेरे मेरे पास अभी आश्रम में गाय उन सौ गायों गायों को आपको चराने ले जाना होगा और जब वो एक हजार होगी तभी वापस आना है अभी उस शिष्य ने सोचा ये कौन सी भयानक सेवा लगा दी ये उसके लिए कदाथक थी सौ गाय क्या उसका टारगेट कितना दिया था गुरु ने सोचे टारगेट अच्छो कैसे होगा बाकी सब लोग तो श्रवन कीर्तन कर रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम सब कुछ कर रहे हैं और मैं अपना गाय चला रहा हूँ क्या ऐसा सेवा दे दिया दिन रात में धूप में ठंड में इधर उधर भाग रहा हूं स्टॉल लगा रहा हूँ है ना कितने सारी परेशानिया झेल रहा तो लेकिन कभी कभी हमें भी लगता है अरे ये सेवा कर बैठा कौन सी सेवा तो में गया? नहीं, अपनी से परेशान रहते कई बार तो हमें हमेशा लगता है कि दूसरे की उसकी सेवा बहुत अच्छी है उसका जीवन भक्ति में बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन नहीं हमारे लिए जो नियत सर्विस आध्यात्मिक गुरु आदि ने हमें दी अधिकारियों ने उसको हम गंभीता से करेंगे तो भगवत कृपा तुरंत अनुकूल होगी उसमें कोई संशय नहीं है सेवाओं में करने में हमें संशय के साथ सर्विसेज नहीं करना चाहिए। तो उस युवक ने गुरु ने सौ गाय थी और जब एक कितने दस हजार हैं एक हजार गाय हुई तो वापस निकलने लगा अपने आधन में गुरु का स्मरण करते हुए क्या अभी मुझे ब्रह्म ज्ञान होगा तो जब जा रहा था तो अपने आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करने लगा और कृष्ण का स्मरण करने लगा वो शिक्षण सारे शास्त्रों का जो ज्ञान है उसके हृदय में प्रकाशित हो गया वो अचक चकित हो गया क्या हो गया सारा दिव्य ज्ञान मेरे हृदय में प्रकाशित हो गया है तो यही है एक क्वालिफिकेशन इसलिए प्रभु कहते हैं मुझमे कोई योग्यता नहीं है लेकिन एक चीज है मुझे नाम में विश्वास है बहुत फैत है हर अपने गुरु की आज्ञाओं में तो इस प्रकार से यही एक योग्यता है जिसके द्वारा भागवतम को या भगवत गीता को हम समझ सकते हैं हाँ अपनी बुद्धि के द्वारा कई प्रकार के टीका टिप्पणी संस्कृत का ज्ञान होने से हन इनको समझा नहीं जा सकता वर्णन अच्छे से कर सकते हो लेकिन आप इसको समझ नहीं सकते तो इस प्रकार से ये जो श्रीमद् भागवतम के जो तीन श्लोका श्लोक है आज हैं। दस वे आता है कि दो श्लोकों में अनुवाद नहीं तात्पर्य नहीं है लेकिन इसका जो पहला श्लोक है उसमें भागवतम में क्या वस्तु है एक्जैक्टली भागवत क्या चर्चा करता है उसका वर्णन किया गया है जैसे भगवदगीता में पांच विषय है प्रकृति है काम है कर्म है जीव है और भगवान है भगवत तत्व ईश्वर तत्व प्रकृति काल कर्मादि तो उसी प्रकार से भगवत गीता उन पांच तत्वों के घूम रहे हैं पांच विषयों का ज्ञान भगवत गीता में है तो उन पांच विषयों को व्यक्ति जानता है तो भगवत गीता को जान पा रहा है तो उसी प्रकार से भागवतम में क्या है भागवतम में दस प्रकार के ज्ञान या दस प्रकार के जो विषय है उनका वर्णन शुकदेव गोस्वामी ने किया है या भगवान कृष्ण ने ये जो ज्ञान है वो प्रदान किया है तो भागवतम में दस प्रकार का जो ज्ञान है, जिसका वर्णन भागवत पहले श्लोक में ही ना आया है तो वो क्या है शुक गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं अत्र सर्गो विसर्ग स्थान पोषण होता यहाँ मन निरोधो मुक्ति तो ये दस सब्जेक्ट मैटर्स को जानना एक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है जो भागवत का अध्ययन करता है भागवतों को समझना चाहता है तो अलग अलग विषयों को समराइज रूप में हम सुनेंगे थोड़ी देर के लिए बल्कि ये विषय अपने आप में बहुत बड़े हैं। एक -एक बहुत है एक एक विषय बहुत विस्तार में एक एक कैंटो एक एक विषय के लिए डेडिकेट किया गया है एक कैंटो नहीं कुछ ऐसे विषय है कि वो तीन में एक्सप्लेन किए गए हैं प्रकार से पहला जो विषय है, है? है शुक्ल गोस्वामी ने वो हमें याद रखने चाहिए और उसके माध्यम से उनके मीनिंग्स को हम समझेंगे तो सर्ग का अर्थ क्या है सृष्टि की निर्मित तो सर्ग का मतलब है पहले जो सृष्टा है पहला जो सृष्टि करते हैं मूल जो सृष्टि करता है वो कृष्ण है तो सर्ग का मतलब सृष्टि की निर्मित जो भगवान के द्वारा की जाती है तो इस सृष्टि बनाने के लिए सबसे पहले जो जो इनग्रीडियंट जो जो मूलभूत तत्वों की आवश्यकता है वो जो प्रोवाइड करते हैं या वो जिनकी उत्पत्ति करते हैं उन कार्यों को सर्ग कहा गया है तो क्या है वो सोलह तत्व जो भगवान प्रकट करते हैं ब्रह्मा नहीं तो ये जो सर्ग है पहले भगवान सृष्टि करते हैं अब उसके बाद दूसरा तत्व है दूसरा विषय है बागवतम का उसे विसर्ग कहा गया है तो सर्ग को आप समझेंगे कि जो सोलह तत्व है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ध्वनि रूप स्वाद गंध स्पर्श नेत्र, कान नाक जीभ, त्वचा और मन तो ये सारी चीजें भगवान के द्वारा एक प्रकार से प्रकट की जाती हैं तीन गुणों के माध्यम से तो ये जो, जो ये जो सृष्टि है सृष्टि का मतलब है कुछ निर्माण करना है ना हम कहते हैं इसने बड़ा सृष्टि कर दी तुमने क्या सृष्टि कर दी हम बोलते हैं ना एक दूसरे को क्या तुमने सृष्टि कर दी आ, तो भगवान ने पहले इन मूलभूत तत्वों को सृजन किया निर्माण किया और फिर इन इनके द्वारा ब्रह्मा ने फिर इस भौतिक जगत की सृष्टि की सेकेंडरी क्रिएटर जिसको कहते हैं द्वितीय सृष्टा ब्रह्मा को कहा जाता है तो उसका मतलब है कि उसको जैसे किसी को सोन पापड़ी बनानी है हाँ, आप, आप वहां गए हो गोवर्धन तो गोवर्धन की जो सोन पापड़ी है सोन पापड़ी ना क्या कहते हैं बहुत स्वीट uh, होती है बहुत फेमस है वहां भगवान दास हलवाई है तो हमारी चौपाटी के भाग दो ब्रह्मचारियों को वहां भेजा गया था स्पेशली सीखने के लिए उनके पास कि की गोवर्धन के जो सोन पापड़ी वो सीख के आओ और वही अभी चौपाटी मंदिर में बनती है भक्त बन बनाते हैं तो वो कह रहे थे उन्होंने तो एक महीना तो हमें डिटेल बताया एक महीने तो हमसे काम करवाया उसके बाद बताया क्या एग्जैक्टली exactly सर होती है तो वो हाँ वो हलवाई ने उनको क्या किए पहले तो सामग्री निकाल के दे दी हाँ जो जो सामग्री लगती है उसके लिए जितना घी चाहिए कितना आटा या जो भी चाहिए बेसन चाहिए या फिर स्वीट सुगर चाहिए ये सब सारी चीजें दे दी तो वो वास्तव में दे दी उन्होंने और फिर उन सामग्री को लेकर इन्होंने बनाया तो इससे आप समझ सकते हैं भगवान चीजें देते हैं उसको लेकर ब्रह्मा क्या करते हैं ये अलग अलग बॉडीज को बनाते हैं आत्मा को नहीं बनाते भगवान शरीरों को बनाते हैं चल और अचल शरीर ये चौदह प्लानिट आदि तो ब्रह्मा ये सेकेंडरी सेकंड करते हैं जिसको विसर्ग कहा जाता है इसलिए कहते हैं नो गुण वैशम्या विसर्ग पौरुषम स्मृत तो यह विसर्ग का कार्य सेकेंडरी जो सृष्टि है वो ब्रह्मा के द्वारा होती है और तीसरा जो विषय भागवतम का है वो क्या है स्थानम स्थानम स्थिति वैकुंठ विजया भागवत में इसको कहा गया है स्थिति वैकुंठ विजया इति तो जो सर्ग और विसर्ग है वो वास्तव में दूसरा स्कन और तीसरे स्कन में अः इन चीजों का वर्णन किया गया है सृष्टि कैसे हुई उसके तत्व आदि क्या है उसका वर्णन दूसरे स्कन में और तीसरे स्कन में आता है और जो तीसरा भागवतम का तत्व है जिसे स्थानम कहा जाता है स्थानम का मतलब कोई एक स्थान जहां जो जीवात्माएं हैं इस जगत में आती हैं तो जिस प्रकार से आप देखते हैं किसी को भोजन चाहिए तो उसको भोजनालय में जाना होगा लेकिन वो वो कहा जाए यदि लाइब्रेरी ग्रंथालय में चला जाए तो भोजन थोड़ी मिलेगा वो पुस्तकें मिलेगी तो उसी प्रकार से ये जो जगत है वो दुखा है दुखों का है ये स्थान जैसे कहा जाता है कि ये जो जगत एक ग्राइंडर या मिक्सर के भांति है जिसमें कितने ब्लेड लगे हुए हैं तीन तीन प्रकार के जो ताप है जो भी इस मिक्सर में आ गया वो पिसता रहता है रुकेगा नहीं और लाइट जाते नहीं यहां तो तीन तापो से व्यक्ति परेशान रहता है जन्म लेते हुए और मृत्यु तक मिक्सर चलता रहता है ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग तो इतना कष्ट है कि वो उससे छूट नहीं सकता इसलिए भगवदगीता का श्लोक कहता है ब्रह्म भूत कौन सा भूत है ये भ्रमित हुआ भूत परेशान आत्मा सदैव सोचती सदैव कांक्षती तो ये भूत इस भौतिक जगत में हमेशा परेशान रहता है हमेशा सोचता रहता और हमेशा इच्छा करता रहता है चीज मुझे भोगने को मिलेगी ओ चीज मुझे भोगने को मिलेगी तो प्रकार से भगवान क्या करते स्थान का मतलब है भगवान जीव को उसकी जो रियल पोजीशन है उसको स्थापित करते हैं, उसको एक प्रकार से स्थान कहा गया है हाँ तो जीव की स्थिति क्या है जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास तो स्थान का वर्णन तीसरे स्तर में आते आता है और का मतलब है वही वही वैगुत्थ का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है आध्यात्मिक जगत का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है इसलिए तीसरा सब्जेक्ट भागवतम का है जिसे स्थान कहा गया है तो ये जो स्थानम है आध्यात्मिक जगत का धाम आदि का वर्णन श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्तर में चौथे स्तर में पांचवें स्तर में हमें बढ़ने को मिलता है और यही जो वैकुंठ वैकुंठ का वर्णन शास्त्र में या भागवत में हमें मिलता है जो असली स्थान है जीवात्मा का निवास स्थान है तो वैकुंठ जगत के तीन गुण है एक गुण क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति वैकुंठ में सेवा करना चाहता है ये तीन गुण यदि हम इधर अपने जीवन में लागू करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि मैं वैकुंठ में निवास कर रहा हूं और यदि ये तीन चीजें नहीं है तो हमें समझना चाहिए कि मैं वैकुंठ में निवास नहीं कर रहा हूं मैं इस जगत में निवास कर रहा हूँ कुंठित हूँ तो वैकुंठ जगत का पहला गुण है वहां के लोगों का कि प्रत्येक व्यक्ति सेवा करना चाहता है अब देखो वहा स्वयं लक्ष्मी भी ब्रह्म सभ्यता में ब्रह्मा कहते हैं लक्ष्मी सहस ब्रह्म मान हम लक्ष्मी व झाड़ू लेके सफाई कर रहे है। अभी हम पता नहीं कई हो नहीं कई गए झाड़ू झाड़ू का लगाते कभी स्पर्श किया किया है तो तो दिखाओ मार क्या तुम्हें फालतू के विचार आ रहे हैं फालतू तो सोच रहे हो कृष्ण के अलावा झाड़ू दिखाओ कम से ठंडा हो जाएगा तो वैसे ही वहां जो लक्ष्मी आदि है भगवान की सेवा इतनी आदर और सम्मान के साथ कर रही बल्कि वहां धूलि तक कर नहीं है लेकिन फिर भी वो झाड़ू लगाती है वहां चिंता मनी से बने हुए पत्थर हैं जिसके महल है जिसमें धूल आदि नहीं है जो चमकते रहते हैं फिर भी ये हजारों लक्ष्मिया वहां सफाई करती रहती है और यहाँ के जगत के लोग क्या कहते हैं लक्ष्मी मैया पार वगैरह लक्ष्मी कहती लक्ष्मी देवी मेरी नया को पार करो हाँ खिलाओ सेवैया देने दे रुपैया <laughs> रहूंगा सेवाया खिलाते रहूंगा लेकिन, लेकिन क्या चाहिए रुपया चाहिए इसलिए कई दुकानों में कई ऑफिसों में हम जाते हैं तो वहां जो लोग हैं वो तो नारायण का फोटो दिखाई नहीं दे देता अकेले लक्ष्मी देवी से इतना प्रेम है उनका फोटोज रहता है बस उनकी सेवा करेंगे अरे ही प्रार्थना हे लक्ष्मी मैया नारायण की सेवा में लगी है तो, तो जो सेवा से अनुग्रह कृपा कब मिलती है हमें सेवा के द्वारा कृपा हमें मिलती है किसी भी प्रकार की आप सेवा करते हैं कृष्ण की गुरु की वैष्णव की तो उस सेवा के द्वारा ही कृपा को अब आप अपनी और आकृष्ट कर सकते हो और कोई माध्यम नहीं है इसलिए भक्ति इज द आर्ट ऑफ प्लीजिंग भक्ति क्या है ये आर्ट है प्रसन्न करने की आपको इस आर्ट में बहुत दक्ष होना होगा कैसे प्रसन्न करें भगवान को भक्तों को या गुरु आदि को इस आर्ट में जो एक्सपर्ट हो गया है वो वास्तव में कृष्ण भावना में सफल हो सकता है प्रभुपाद का सेवा करने का मतलब है सेवा करते समय यह नहीं सोचना कि उस सेवा का सेंटर में हो सेवा का केंद्र बिंदु हो मेरे बिना यह सेवा हो ही नहीं सकती हमारा प्रॉब्लम क्या है जो हम सेवा करते हैं मेरे बिना ये हो ही नहीं सकता मैं मतलब मैं केंद्र बिंदु हूं सेवा का सेवा का मतलब है गुरु और कृष्ण केंद्रित्व होने चाहिए उस सर्विस का लेकिन आप सेवा करते तो सोचते कि मैं ही उसका भोपता हूं मैं ही प्रमुख हूं तो पहला जो वैठवासियों का है कि तो प्रत्येक व्यक्ति सेवा करना चाहता है और दूसरा है सेंसिटिविटी एंड सैक्रीफाइस मतलब बहुत सेंसिटिविटी को क्या कहेंगे बहुत, बहुत, बहुत, बहुत संवेदनशील होते हैं दूसरों की भावना के प्रति और सैक्रीफाइस का मतलब है त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं जैसे आध्यात्मिक जगत में वही जो बहुत सारे पक्षी हैं चक्रवात कोयल मोर या जो तोता आदि हैं वो सब अलग अलग आवाजों में गाते रहते हैं अपने-अपने आवाज निकालते बहुत सारी आवाज लेकिन जब जो भ्रमर है या मधुमक्खी है भ्रमर जब गाने लगता है जैसे आप भ्रमर जपा करते देता नहीं है। नाक में उचारण हो रहा है वो मेरे कान में सुनाई नहीं दे रहा है तो भ्रमर जपा नहीं होना चाहिए क्लियर जपा होना चाहिए तो वहा अभी भ्रमर की आवाज कितनी छोटी है तो भ्रमर वैकुंठ जगत में जब गाने लगता है गाना उसकी सेवा है भगवान के लिए तो गाने लगता है तो बाकी सारे जो पक्षी आदि वो चुप हो जाते हैं चुप हो जाते हैं और सोचते हैं कि वास्तव में वो क्या सोचते हैं कि कृष्णा इसके गान को या इसकी कीर्तन को सुनना चाहते हैं कृष्णा जिसके कीर्तन को लायक करते हैं मुझे स्टॉप हो जाना चाहिए सारे पशु पक्षी स्टॉप हो जाते हैं इसको उन्होंने क्या है सैक्रिफाइस किसके लिए उसकी आवाज कृष्ण तक पहुंचने के लिए अभी हम बौद्धिक जगत में हम आगे रहना चाहते हैं नहीं हमेशा तो लेकिन वहां बाकी सारे पंछी पक्षी मुख सोच रहे नहीं इसकी भी सेवा हम भगवान तक पहुंचनी चाहिए इनकी आवाज मुझसे अच्छा भक्त जो भगवान को प्रसन्न कर रहा है सुनना चाहते है सारे लोग चुप ताकि भ्रमण की आवाज भगवान तक पहुंचे और भगवान उस आवाज को सुने इसको कहते हैं संवेदनशीलता दूसरे भक्त के प्रति दूसरे भक्त की सेवा के प्रति और अपने अपना सैक्रिफाइस इस इसी को कहते हैं और सम्मान आदि की भावना से रहित होना तो तीसरा गुण क्या है कि सारे इंद्रिय तृप्ति का जो सेक्टर है वो कृष्ण है ये वही कुंठवासियों का एक गुण है जैसे देवताओं की जो पत्नी है वो हमें अपने आप, पति को हमेशा गुणगान करती रहती है तो वह देवतागर उनके गुरुग्ञान से संतुष्ट नहीं होते वह हमेशा कृष्ण का गुरुग्न सुनना चाहते हैं और कृष्ण की सेवा में अटेंटिव होते हैं तो वैकुंठ का मतलब यह है कि सारे इंद्र तृप्ति के जो सेंटर है वो कृष्ण है केंद्र बिंदु कृष्ण है इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा ऋषि केना ऋषि के ऋषिकेश ऋषि केना सेवन भक्ति रुपये अपने इंद्रियों के द्वारा इंद्रियो के, रुशी के, के, के की जो स्वामी कृष्ण है उनकी सेवा करना भूल जाना कि मैं एंजॉयर हूं मैं भोगता हूं जैसे प्रभुपाल ने ब्रिटिश एक लड़का था जिसको दीक्षा दी कहा चार नियमों का पालन करना सोला माला का जप करना आज से तुम्हारा नाम किशोर दास तो पता है किशोर का क्या मतलब है तो नहीं प्रभुपाल प्रभुपाल का किशोर का मतलब है या जो गोपियों का जो एंजॉयर है वो किशोर कृष्ण है तो उन्होंने तुम तो याद रखना इसको मत भूलना कि तुम दास हो और कृष्णा से है तो इस प्रकार से वास्तव में ये जो तीन गुण हैं वैकुंठ वास में है इसलिए जो वैकुंठ का वर्णन है स्थानव का वर्णन है तीसरे चौथे और पांचवे स्कंध में हमें मिलता है और भगवान ऐसे स्थान में जीवों को इन्वाइट करने के लिए जगत में आते हैं कौन सा स्थान है वैकुट स्थान में जीवों को इन्वाइट करने के लिए बौद्धिक जगत में भगवान सदैव आते हैं तो इसलिए भगवान भी आ सकते हैं और कैसे भी आ सकते हैं और किसी के भी जीवन में आ सकते हैं जैसे ब्रह्मा जी के नाक से आ गए भगवान राम सोचो पिलर से आ गए कौन आ गए नर और तो खीर से प्रकट हो गए भगवान राम पायस ने कौशल्य आदि को इस प्रकार से भगवान कैसे भी और कभी भी किसी के जीवन में आ सकते भक्तों के माध्यम से एक भक्त बत बता रहे थे उनके जीवन में भगवान कैसे बार वो था लेकिन थोड़ा सा माया में घुसने वाला था तो भगवान ने बचाया उसे जैसे स्टूडेंट था वो कुछ स्टडीज कर रहा था आई वगैरह में और थोड़ा सा जुड़ा हुआ था भक्ति से तो स्टूडेंट का मतलब है निशाचर जिनको रात को नींद नहीं आती स्टूडेंट का घूमते रहते बारह एक दो बजे पता नहीं क्या क्या करते रहते थे तो ऐसा ही स्टूडेंट थोड़ा सा भक्त में जुड़ा ही था तो रात के एक बज गए तब तक, तक सोया नहीं था और एक वक्त एक ब्रह्मचारी एक प्रोग्राम गया बहुत लेट हो गया बारह तो उसको वैसे बज गए आने आया थोड़ा सा फ्रेश स्नान वगैरह किया दूध पिया एक बज गए उसको भी सोने तो नींद नहीं आ रही थी उसको आ, अरे क्या नींद नहीं आ रही परेशान था अरे हरे कृष्ण हरे था बेड में लेटा आपने नींद नहीं आ रही क्या करूं तो उसने अपना फोन उठाया फोन उठाया कुछ ऐसे नंबर देखे तो एक जो उनसे कनेक्टेड एक लड़का था सोचा इसको फोन लगाता हूं तो बात कर लेता हूं तो उसने जैसे फोन लगाया उस लड़के ने फोन उठाया और उठा उठा के बिल्कुल वो बात की क्या कर रहे हो तो उसने कहा मैं तो अभी कुछ कुछ कर रहा ना झूठा बोला उसने हाँ। उसने कहा आप चार्टिंग नहीं हुए कहा एक माला बची है एक माला उसके बची थी तो इस इस भक्त का फोन गया रात के एक बज गए थे उसने एक माला की और इस भक्त ने उनको कुछ श्लोक सुना दिया जिसको भी गिनते आ रहे थे चलो तो कुछ प्रचार कर लेता थोड़ा सा बोल देता तो उन्होंने बोला भगवान के बारे में और जो सुबह हो गई दूसरे दिन वो जो स्टूडेंट है रोते हुए आया उस भक्त से मिलने के लिए कहा कि वास्तव में सोच नहीं सकता कि भगवान इस प्रकार से मेरे जीवन में एक प्रकार से आ सकते हैं मुझे बचा सकते हैं क्योंकि मैं रात्रि को अपना कंप्यूटर लेकर इंटरनेट में गंदे मूवीज के टाइप कर लिया मैंने नाम और एंटर का बटन दबाने वाला था तो आपका फोन आ गया तो सोचो कि आपने वास्तव में मुझे बचाया कि नहीं तो कृष्ण का स्मरण मेरे जीवन से खत्म होने वाला था कि कि आपने मुझे बचाया मैं गलत चीजों को देखने जा रहा था और मैंने एंटर का बटन दबाने वाला था देखा अरे प्रभु जी का फोन उसी समय कंप्यूटर बंद माला ले लिया और जब किया तो उस प्रकार से हम यदि देखे तो हमारे जीवन में भी कृष्ण ऐसी छोटी छोटी चीजों से आते हैं और हम अपने सावधान करते हैं बचाते हैं और हम अपने धाम के लिए इनवाइट करते हैं लेकिन हम वास्तव में भगवान की ओर नहीं जाना चाहते जैसे एक व्यक्ति था पुनः मुंबई में भक्त बना वो ट्रैवल कर रहा था अपनी कार से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और बाहर गिर गया उसको एक भी खर्च नहीं आई और थोड़ा सा मूर्छित हुआ था कुछ मिनटों के लिए हाथ खोली तो सामने एक ढाबा था ढाबे के ऊपर लिखा था राधा कृष्ण वैष्णव ढाबा उसने राधा कृष्ण पचाले आ गया मंदिर ढूंढते हुए राधा कृष्ण मंदिर मुंबई में रहता था तो चौपाटी मंदिर ढूंढना भव्य अभी दीक्षित भी हो गया सोलह वाला जल भी कर रहा है आ, और कई प्रकार की सेवाएं भी कर रहा है इस प्रकार से देखा जाए कृष्ण किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति के हृदय में आते हैं जैसे में आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें वर्णन आया था ब्रह की बुक्स के बारे में कि एक व्यक्ति बहुत परेशान था वो थोड़ा मेडिटेशन आदि के बारे में जानना चाह रहा था तो एक लाइब्रेरी में गया एक बुक देखा जिसका नाम था साइलेंट साइलेंट मेडिटेशन साइलेंट मतलब क्या कहेंगे शांत हाँ शांत धारणा या ध्यान लगाने की जो प्रोसेस है वगैरह साइलेंट मेडिटेशन का बुक लिया शुरुआत के पेज से आते तक पूरा उसने पट डाला बड़ा तो इतना परेशान हो गया उठाया वो कुछ लगाने नहीं था। जोर से से लिया था जोर से रखने गया वहां से दूसरा बुक नीचे गिरा और उस बुक में जैसे तो था था तो बोगस इन एज ऑफ कली <laughs> तो साइलेंट मेडिटेशन बोगस है कलियुगा में और वो देखा किसका बुक था प्रभुपद का बुक था <laughs> और उसको पढ़ा और वो बन गया तो इस प्रकार से कृष्ण हमें किसी न किसी प्रकार से आते हैं हमारे जीवन में और भक्ति में लगने के बाद भी हमें बचाते रहते बचाते रहते और वो चाहते हैं कि आप वापस चलो मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूं अरे तुम्हें ले जाने आया हूं मेरे धाम चलो ना कहा इधर भौतिक सुख के लिए तड़प रहे हो सट रहे हो परेशान हो तो भगवान चाहते है तो इसलिए शुद्ध भक्ति की आवश्यकता है तो भागवतम शुद्ध भक्ति की शिक्षा देता है तो ये जो तीसरा है जिसमें कपिल देव ने मिश्र भक्ति आदि का वर्णन किया और फिर एंड हो जाता है फिर में शुरुआत में ही तमो, तमो की भक्ति रजोगुण की भक्ति सतोगुण की भक्ति फिर शुद्ध भक्ति आदि का वर्णन वो करते हैं हाँ तो जैसे चौथी स्क में क्या वर्णन करते हैं तामसी भक्ति क्या है जो दूसरों के प्रति हिंसा की भावना रखता है और भजन करते रहता है हाँ जैसे जिसके अंदर भक्ति में लगा है लेकिन दम्भ बहुत है प्राय, घमंड गुब्बारा हाँ फूला रहता है, है कि नहीं बलून वैसे वो भक्ति में लगा है लेकिन वो फूला हुआ है। भक्तों के साथ आकर के हाँ व्यवहार करेगा बातें करेगा चर्चा करेगा हाँ कि मैं बहुत बड़ा हूँ मैं अच्छा प्रवक्ता हूँ मैं अच्छा हाँ, सिंगर हूँ और बहुत देश मानसर्यर्षा भरा रहता है कि तुम तो नए भक्त तो मेरी दीक्षा पता है कब हुई थी तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था ऐसा बोलता है लक्षण है क्रोध आदि वगैरह तो तमोगुनी भक्ति, तो भक्ति का उदाहरण प्रजापति दक्ष है आ, के जो पुत्र थे प्रजापति दक्ष हमेशा क्रोध आदि से भरा रहता है जैसे एक बार जीवात के बीच में ना बड़ा फाइट हो गया जीव दाँटने का तुम जानती हुई छोटे सी हो सेंगल, हाँ तो आ, हाँ तो अच्छा, वो सेंगल हम तो बत्तीस है हम तो तुम्हें पकड़ के तोड़ डालेंगे एक शब्द बोलूंगी ना तो बत्तीस के बत्तीस बाहर आ जाएंगे इस प्रकार से हमें हमेशा क्रोध ईर्षा घमंड दंभ इन सब चीजों से भरे हुए हैं और भक्ति कर रहे हैं उसके साथ इस भावना के साथ की जाने वाला जो भजन है वो तमगुनी है और हम अपने विशय, मतलब विषय भोगों की कामना बना के रखते हुए भजन करता रहता है वो भोगों को छोड़ना नहीं चाहता है भक्ति करते करते उन भोगों को भी अपने साथ पकड़ के रहना चाहता है विषय वस्तु की लालसा जैसे हम कहते हैं ना सेवा औरी करो ऑडिकारोनि ये कार है उसका नाम क्या है है ना? ना तो हम, सेवा औरी करो दासी। <laughs> तो हम ये लालसा वस्तु की लालसा करते हैं और जिसके कारण हाँ भगवत भजन करते है कोई व्यक्ति मंदिर आता है तो भगवान को बेटा मिले ना एग्जाम में पास करो फिर थोड़ा ज्ञाप जाने के नौकरी दो ज्ञाप जाता है छोकरी दो फिर क्या आप जाता है और कुछ दो फिर और क्या जाते हैं बच्चों को पास करो तो ये साइकिल खत्म ही नहीं होता तो भक्ति करते हुए सारे चीजें हमें भोग के लिए चाहिए हा? तो ये ये जो जो भजन है तो भक्ति है कपिल देव फोर्थ कैंटो तो आदि में कहते हैं कि ये राजस्व भजन है और यश की कामना फेमस हो लाभा मैं चारों जगत में, में मेरा नाम होना चाहिए चौदह भुवन में है ये जो भावना है भगवत भजन का ये वास्तव के राज्य से भक्ति है ऐश्वर्यों की अपना स्टेटस दिखाएंगे नहीं इस प्रकार की भावना से जो भजन है विषय लालसा के साथ व रजगोनी भजन है ध्रुव महाराज ने ऐसे किया था ध्रुव ने कहा मुझे राजा आ, मेरे जो पितामा है ना ब्रह्मा उनसे भी बड़ा चाहिए अब तो इस प्रकार का जो भजन वो क्या है रजोगुणी भक्ति है और सात्विक भक्ति क्या है कि जो व्यक्ति कर्मिक रिएक्शन अच्छे और बुरे पाप और पुण्य के रिएक्शन से मुक्त होना चाहता है वो सतगुनि भक्ति है तो ऐसी सतगुनि भक्ति में एक चीज की कमी है क्या की भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहता तो इससे बढ़कर जो भगवत भजन है वो क्या है कि भक्ति केवल में कर रहा हो गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस एटीट्यूड से इस कार्य से जो भगवत भजन है सेवा है साधना है इसको जो करता है वो वास्तव में तीनों गुणों से परे उसका भगवत भजन है जैसे पृथ्वी महाराज है तो इस प्रकार से चौथे स्कंद में भी इस तार का वर्णन आता है पांचवें स्कंद में भी पांचवे स्कर्म में प्रेवत महाराज का वर्णन है वो थे। मैं वो सोच रहा था हसमुख है ना पति को क्या कहते हैं वास्तव में हजबुख होना चाहिए हा? जिसकी हाँसी बंद है उसको क्या कहते हैं है? मतलब बंद हो गया हाँसी <laughs> तो हसमुख होना चाहिए तो प्रियवत महाराज वो भी हसबू प्रभा करते थे हमेशा हाँ तो अलग अलग प्लैनेट्स का ये चौदह लोगों का वर्णन इन इन, इन स्कंधों में किया गया है अब उससे ये बताया गया है कि ये जो चौदह लोक है वो भी आपके लिए स्थान नहीं है आपका स्थान क्या है वही गुण विषय भगवान का नेतृत्व हम तो चौथा जो सब्जेक्ट है श्रीमद भागवतम का वह पोषण पोषणम का मतलब है पोषणम तथु अनुग्रह भगवान अपने फेथफुल डिवोटिज के प्रति श्रद्धावाद भक्तों के प्रति सदैव अनुग्रह अपनी कृपा दिखाते हैं चाहे भक्त गलती करे भी, तो भी भगवान उसको छोड़ते नहीं रहे हैं भगवान अपनी कृपा दिखाते हैं ये वास्तव में चौथा सब्जेक्ट है पोषणम हाँ। जो श्रीमदभागवत के छठे स्वर में आजा मेल के उदाहरण से आता है आजादी इन्होंने पहले भजन किया था बीच में थोड़ा अटक गया फिर बाद भगवान ने छोड़ा नहीं हाँ उनको भक्ति में बना दिया अपने भगवत भक्ति में लगाए तो हम एक संग के लिए भी भगवान के भक्तों का महाजन भक्तों का संग करेंगे तो जो बारहवें महाजन है नहीं है पर आज उनका संग नहीं करना पड़ेगा हाँ तो इसलिए भक्तों का सन बहुत आवश्यक तो ऐसे जो छठा स्कंध है जिसमें ये वर्णन आया है दक्ष द्वारा नारद का शाख वृतरा सुर आदि का वर्णन तो ये जो चौथा सब्जेक्ट था भागवत का जैसे कहते तो तो तो तो पोषण कितने सब्जेक्ट होंगे विषय विसर्गान स्थानम और ये पोषणम और आगे है ऊतया ऊतया मतलब कार्य करने की प्रेरणा शुभ कार्य करने की प्रेरणा जो सातवें स्कंद में, में प्रहलाद महाराज का चरित्र आदि का वर्णन हा भगवान ने किया है और जो छठा सब्जेक्ट है उसको कहते हैं मनवंतर जो अलग अलग मनोज है लॉज है मनुष्यों के लिए जिसका वर्णन आठवें स्क में मनवंतर के अच्छा अच्छा आता है और जो सातवा सब्जेक्ट है श्रीमद भागवत का उसको कहा गया है ईशानु कथा ईश आनुकथा ईश कौन है भगवान है तो सातवां जो सब विषय है ईशानुकथा जिसका वर्णन में किया गया है जहा भगवान राम का वर्णन है भगवान राम की रामकथा राम लीला का वर्णन है और जो आठवां विषय है भागवतम का वो आश्रय है आश्रय आश्रय का मतलब है शेडर पूर्ण रूप में कि ये जो आश्रय है आश्रय तत्व दशम स्खन पहले अध्याय से लेकर नब्बे अध्याय तक नब्बे चैप्टर है भागवतम के दशम स्खन केवल कृष्ण का वर्णन है तो ये आश्रय तत्व है और जो नववा विषय है भागवतम का जिसको मुक्ति कहा गया है जिसका वर्णन ग्यारहवें स्कन में भगवान कृष्ण उद्धव को वर्णन करते हैं हाँ मुक्ति क्या है मुक्त कैसे होना है वगैरह वगैरह और जो जो विषय है भागवतम का उसको कहते हैं निरोध उसका अर्थ है प्रलय और कलयोग के लक्षण आदि जो बारहवें स्तंभ में हमें प्राप्त होते हैं तो वास्तव में इल, इल, इल, ये जो दस विषय है भागवतम में उसके दो डिवीजन है एक है आश्रय और दूसरा है आश्रित तो ये जो नौ विषय है वो सारे एक विषय पर आश्रित है आश्रय आश्रय आश्रय कौन है कृष्ण है तो आश्रय तत्वों को समझने के लिए बाकी ये सारे तत्व है सर्ग विसर्गान पोषण मनवंथर ईशानु कथा मुक्ति निरोध आदि ये सब ये इसके नीचे आश्रित है कृष्ण आश्रय विषय है तो इस प्रकार से श्रीमद भागवतम चित्ती ये, ये दुदन विषय है जिसका हमने संक्षेप में जस हाँ, सुना तो इसका वर्णन श्रीमद् भागवत करता है तो धीरे धीरे एक एक अलग अलग कैंटर से आप गुजरेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर जो भागवत के है उसको सीखते हुए हम आगे जाते हैं और कहा पहुंचते हैं आश्रय है। कृष्ण हमारे जीवन के एक में आश्रय है अभी हमने कई लोगों का आश्रय लेके रखा है कई बार हमें लगता है मेरे मोबाइल में इतने सारे कॉन्टेक्ट है कितने लोगों को जानता हूँ हम क्या करते कॉन्टेक्ट का आश्रय कोई व्यक्ति सोचता है मेरे बैंक में तो बहुत आ, जितने जरूरत मुझे याद नहीं सारा नंबर बैलेंस में धन, धन आश्रय लेते हैं कोई व्यक्ति अपने पुत्र का आश्रय लेता है पत्नी का आश्रय लेता है पति का आश्रय लेता है समाज का आश्रय लेता है देश का आश्रय लेता है अपने चार पालों का आश्रय लेता है नहीं तो लेकिन वास्तव में शास्त्र कहते हैं आश्रय एक ही व्यक्ति है नाम बिना का, का आश्रय लेना चाहिए भगवान नाम ही वास्तव में आश्रय तत्व है और वही कृष्ण है जो दशम स्तन पूर्ण रूप उनके लिए समर्पित किया गया है तो जहां भगवत गीता खत्म होती है वह भागवत शुरू होता है और जब भगवत भागवत खत्म होता है वहां चैतन्य चरित्र तो शुरू होता है भागवत का आखिरी श्लोक जहां कहा गया है तो वहां चैतन्य चरितवृत्त नाम संकीर्तन के साथ शुरू हो रहा है तो चैतन्य चरितावृत्त है।, है क्या केवल नाम संकीर्तन से भरा रहा है महाप्रभु भरो प्रकार से भागवतम को या भगवद गीता को आप समझ सकते हैं अनुभव कर सकते हैं जब जो भागवत भक्त है उनका शरण ग्रहण करते हैं इसलिए भागवत पढ़ोगिया भागवत स्थानी एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण भागवतम को पढ़ना है समझना है तो जो भागवत भक्त है जिसके में भागवत ग्रंथ निवास करता है उसका आश्रय लेना होगा हमें भागवतम भागवतम समझ में आ सकता है। इसलिए समझने के लिए हम प्रभुपात का आश्रय लेते हैं उनके जो वाणी है उनके जो तात्पर्य है जिनके द्वारा हमारे अंदर योग्यता आ जाती है कि भागवतम को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं तो शास्त्रों को सीखने का एक ही सरल उपाय है नियमित रूप से बारम्बार श्रवक करते जाओ, आपको देखे, लगेगा कि ये बहुत जल्दी आप समझ गए। वैदिक सभ्यता में पहले क्या होता था श्रवण करते थे ग्रंथ तो नहीं थे पहले सुने सुनते रहने से शास्त्र समझ में आने लगते हैं। जितना हमें है पढ़ के समझ में नहीं आते तो लेकिन पढ़ना भी बहुत आवश्यक है पढ़े के और फिर उस सब्जेक्ट को आप सुनेंगे तो बहुत क्लियरिटी हमें महसूस होती है कि दिखने लगता है सब कुछ तो इसलिए पहले पढ़ना बहुत आवश्यक है हमें तो प्रयास करना चाहिए कल कौन सा भागो तक का श्लोक है वो आज ही पढ़ के थोड़ा अपना अपना भी कुछ मत्थर करके आए कुछ सोच के आए उस श्लोक के बारे में फिर देखेंगे वो वक्ता उस पॉइंट्स को बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है नहीं तो प्रश्न पूछे है कि नहीं तो यह है एक उन्नत का जो सीखना चाहता है जो आगे बढ़ना चाहता है बाकी हम तो ऐसे आरोप में, तो फिर क्लास में हम हमेशा कहते है, एक गाय भी एक कॉलेज में जाती थी और एक स्टूडेंट भी कॉलेज में जाता था तो स्टूडेंट ने एक के बाद कॉलेज से बाहर निकला तो उसको डिग्री सर्टिफिकेट उसके हाथ में था बाहर निकला गाय गायती थी रोज पैसे बाहर घास खाके बाहर आ, आ गए बस तो हमें तो गाय गाय की तरह घास बाहर निकलना है या स्टडी करके सर्टिफिकेट लेके बाहर निकलना है ये हमारे ऊपर है हाँ तो उसके लिए थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है इस प्रकार तो से प्रभुपाल ने अच्छा है कि ये एक ही श्लोक दिया है प्रभुपात ने सब पंद्रह श्लोक बोले होते ले क्लास तो हमारे लिए टफ हो जाता नहीं अच्छा कि एक श्लोक इसलिए है हाँ, बेस्ट है ये सबसे अच्छा है कि भागवतम ग्रंथ यदि है आपके पास तो प्रयास करना चाहिए कि कल का श्लोक आज ही पढ़े शाम को या दिन में जैसे मर्जी पढ़े खुद उच्चारण करने का भी प्रयास करें और शब्दार्थ भी देखें और अनुवाद में देखें कि क्या बोला जा रहा है क्योंकि जब हम अपने अपनी बुद्धि को लगाते हैं ना तो भगवान के तैयार ये मुझे समझना चाहता है फिर तो भगवान और बुद्धि देते हैं तो जब जितना प्रयास करते भगवान को समझने का भगवान कहते नाम भजता प्रीतिपूर्वक ददा बुद्धि योगम तम ये नाम अपने बुद्धि को लगाओगे तो भगवान कहते मैं उसको और बुद्धि देता हूं जिसके द्वारा वह समझता है ऐसी बुद्धि देता हूं तो उसको समझ मेरे धाम वापस आ जाए भगवान ऐसी बुद्धि नहीं देते समझ की कि किसी और जगह चला हाँ ये भगवान की विशेषता है भगवान के पास ही वापस तो इसलिए भागवतम बहुत मूल्यवान है और मौका मिल रहा है ये वास्तव में हमारे ग्लोरियस डेज है बहुत महान दिन है ये हजारों हजारों में से कोई व्यक्ति भागवतम को सुन पाता है हाँ जब शुक्रदेव को सभी प्रवचन देने वाले थे वह परीक्षित महाराज की वक्ता थे लेकिन पता चला पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग जगह तो सब जगह के गुरु शिष्य हजारों हजारों लोग आ गए क्योंकि रेयर सुनने को मिलता था। जब ये भागवत क्लास शुरू होने वाले थे तो देवताओं ने एक अमृत का कलश लेके आ गए शुक्रदेव गोस्वामी के चरण में गिड़ इंद्र चंद्र वरुण उन्होंने कहा शुक्रदेव गोस्वामी इनको मृत्यु से बचाना है नहीं अमृत पिला तो परीक्षित महाराज को। और आप भी पी लेना लेकिन जो भागवत भागवत है ना आप हमें सुनाओ मतलब तो देवता है करते हैं भागवत उनको सुनने के लिए ने कहा आप उसके सुनने के लिए योग्य नहीं हो आपके अंदर बिजनेस की जो मेंटेलिटी है वे खरीदना चाहते हो भागवत को आप खरीद नहीं सकते आ, और भागवत को बेच भी नहीं सकते। जो व्यक्ति भागवतम को अपना धंधा बनाता है जीविका उपार्जन करने का वो भागवतम को कभी का आधार लेकर धन कमाते हैं अपनी उपजीविका चलाते हैं भागवतम उसके लिए नहीं है भागवतम तो कृष्ण देने के लिए है तो ऐसे देवताओं डर के शुक्रे है और कौन थे योग्य हाँ। तो ये भी है कि दिन दिन जैसे जा रहे हैं, वैसे हमारी इच्छा को तीव्र बनाना बनाना चाहिए बनाना चाहिए बलवान हाँ, सुनने के लिए और ये एक एक प्रकार से इतना भी काफी नहीं है कि चलो रोज एक श्लोक होता जा रहेगा पंद्रह साल में पूरा भागवत हो जाएगा नहीं तो उसके अलावा हमें पढ़ते रहना चाहिए हाँ अपना टारगेट बनाओ अपने जीवन में कुछ तो लक्ष्य बनाओ टारगेट बनाओ कि इतने समय में मुझे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तो तो मुझे इतना करना है ये डील करनी है वो चीजें करनी है उसी प्रकार से भक्तों को भी भगवत भजन में टार्गेट्स लेने चाहिए दो हजार पंद्रह है चौदह है इस हाँ बारह महीनों में बारह स्कंद हो जाने चाहिए एक एक महीने में एक भागवत तो तो में तो का, का, का, जब हम टारगेट लेंगे तो आप भगवत भक्ति में बहुत तीव्रता से उन्नति करेंगे अन्यथा भगवत भजन बहुत स्लो होगा और हम उन्नत नहीं कर पाएंगे वैसे की वैसे हम बढ़ेंगे जाएंगे आयु बढ़ जाएगी भक्त आगे पीछे से आके आगे भी भक्ति में चले जाएंगे हम वैसे कि वैसे बने रहेंगे इसलिए हम अपने जीवन में टारगेट लें भक्ति में श्रवण कीर्तन का टारगेट है ना जैसे सेवा का टारगेट लेते हैं ये भी तो सेवा है श्रवन कीर्तन का भी हमें टारगेट लेना चाहिए अपने जीवन और दूसरों को हेल्प करनी चाहिए दूसरे भक्तों हरे कृष्णा भ्रद्रा श्रीमदभागुता के